तो रावण ने साधन का दुरुपयोग किया कंस ने साधन का दुरुपयोग किया ये सब कोई कम विद्वान थे ये लोग कोई विद्वान में विद्वत्ता में ज्ञान में शास्त्र में वेदों के जो है तत्कार में भी इनके अंदर कोई कभी इनके अंदर लिखा स्त्रोत्रों को पढ़ोगे तो पता चलता है सीधा वेदांत की बात कम उस उस था क्या ज्ञान लेकिन ज्ञान साधन का दुरुपयोग था जिससे उन्हें पूरी ईश्वरीय जो व्यवस्था है उसको भंग कर रहे हैं। उसी की वजह से जो है ऐसे लोगों को साथ ये दंड ही है उनको मृत्यु दंड के अलावा कोई दंड नहीं है ताकि व्यवस्था को कायम रखने के लिए ऐसे लोगों के साथ दंड देना अनुचित नहीं है और फिर उस दंड के बाद में कहा जाएंगे वो दुर्पयोग नरकाधिपतियों में जाएंगे तीसरे यहाँ पर किसी के लिए भी निश्चे नहीं है और तो जितने भी दृष्टान जिस तरह के आते हैं उनको उसी हिसाब से लगाइए प्रकरण को पढ़िए पूरा आगे पीछे देखेंगे तो पता चलेगा कि वह धर्म की व्यवस्था ईश्वरीय जो व्यवस्था ईश्वर की जो ब्रह्मांडीय जो स्थिति है इसी का विरोधी बनो ऐसे को दबाने के लिए जो भी करना पड़े और तो भगवान खुद ने भी छल कपट बेमानी सब प्रयोग नहीं किया वाली को मारने के लिए क्या किया अनेको ऐसा प्रसंग आता है क्यों लक्ष्य उनका वहां पर स्वार्थ नहीं है सृष्टि की रक्षा है तीसरे निर्दोष आज जो स्वार्थ के घर हो वही क्रिया दोष हो इसलिए कोई भी क्रिया करते हैं यदि ब्रह्मांडीय ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप हो ठीक है उसके अनुरूप होना चाहिए उसकी वृद्ध नहीं चलना चाहिए उसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े करो उसमें कोई पाप यही भगवान लीलाओं की द्वारा दर्शाया और यदि आपने अपने स्वार्थ के लिए आप किसी भी ब्रह्मांड व्यवस्था का विरोध करें स्वार्थ का मतलब क्या है ईश्वरी व्यवस्था का विरुद्ध चलना ईश्वर जो चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार चलना समष्टि की अनुरूप व्यक्ति को चलना चाहिए यदि व्यक्ति समष्टि का विरुद्ध चलने की चेष्टा करता है समि का टकराव समि की व्यवस्था बिखर जाता है जिसको आज की शब्दावली में प्रदूषण कहते हैं तो है ना? समस्ती की व्यवस्था को प्रदूषित कर रहे हैं वृष्टि अपने स्वार्थ के कारण ऐसा व्यस्टि का अपना जो स्वार्थ है वह आधार है और वृष्टि का वह स्वार्थ धर्म होगा जो समि की व्यवस्था के अनुरूप आप स्वर्ग को छा कोई आग कर रहे हैं वो विरुद्ध नहीं तो ब्रह्मांडी ईश्वरी व्यवस्था वेद में अनुशासन जो दिया गया है उसके अनुरूप आप कर रहे हैं इसलिए बिल्कुल गलत नहीं कर रहे तार से सकाम स्वार्थ जो भी चीज है वेद के अवरुद्ध जो है वेदानुशासन स्मृत अनुशासनों के अवरुद्ध जो है वो ईश्वरीय ब्रह्मांड व्यवस्था की अवरुद्ध बनी जाएगी तार स्वार्थ को करोगे तो इसमें कोई दोष नहीं है उसके लिए ही अनित फल प्राप्त बताया ये कि क्या हुआ अनित प्राप्ति होगी बारम्बार जन्म वर्ण ऐसी चक्र में रहोगी नहीं गलत नहीं आप ऐसे करने वालों को वध नहीं किया भगवान ने बल्कि कहा उसकी रक्षा करने के लाभ बल्कि ध्वंस करने वाले को मारने आए और लीलावन से आपको यही बात स्पष्ट प्रतीत होता है ग्रहण करना चाहिए इसने दृष्टान्तों को गलत कभी नहीं सोचना श्रेष्ठम ए जाता ब्रह्म ब्रह्मलोके मही ब्रम प्राप्ति के आलम्बनों में से यही सर्वश्रेष्ठ आनंद यही पर आलम्बन उत्कृष्ट आनंद है इसलिए इस आलम्बन को जानकर पुरुष जो है और कुछ भी नहीं है तो निश्चित से परम ब्रह्म लोक जरूर जाएगा ब्रह्म के भी ब्रमल लोगों को लगा सकते हो पर परम पक्ष ये ओम शब्द वाचारम लेते हो तो ब्रह्मा थे ब्रह्म लोकमें लोक्य गम्योकम ब्रह्मी पद स्वरूप अरे अपर ब्रह्म ओम को तब कहेंगे वह ब्रह्म लोक महिमा हो जाता है अगर मुक्ति पाएगा दोनों ही पक्षे ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक ये अपर ब्रम ब्रह्म एवं यदि ब्रह्म लोक पर ब्रह्म पक्ष दोनों ही एक क्रम मुक्ति का पक्ष है दूसरा सद्यो मुक्ति का पक्ष यदयम भाषिका यदयम अदल आलम्बनम एडल ब्रह्म प्राप्ति आलम्बना नाम श्रेष्ठम प्रशस्तम ऐडल आलम्बन यह जो आलम्बन है वो ब्रह्म के प्राप्ति का विभिन्न प्रकार की जो साधन है उन समस्त साधनों में से श्रेष्ठ अत्यंत प्रशस्य है देखो, यही आलंबन पर यही भी है, ये आलम्बन अरम क्या क्यों पर ज्ञावा ब्रह्म लोके मही इस आलमन को जान करके अपने वह ब्रह्म लोगे परस्विन ब्रम्हणी अपरस्विन ले रहे परस्विन अपर ब्रह्मवध उपाचुवी काला पक्ष में क्या है वह ब्रह्मभूत ही हो जाए ब्रह्मस्वरूप ही हो जाएगा जब पर पक्ष को ले तो और अपर ब्रह्म पक्ष लोगे ब्रह्मवध अपर ब्रह्म पक्ष में गाते उपास्य ब्रह्मा जी के समान याद के समान ये भी उपास्य हो जाता है एक अच्छा और ब्रह्मवदास्योव दोनों का क्रमश अन्वय कर लेना है अन्यतर धर्म इत्यादि न पृष्ठ से आत्मनो अशेष विशेष रहित आलम्बन प्रतीक ओंकारो निर्दिष्ट स्पष्ट कह रहे हैं स्वयं अपने अवतरण की जो बात कही गई वो तीनों मंत्र मंद मध्यम मध्य, अधिकारी मध्य, के लिए था यहाँ पर और विस्पष्ट अशी शब्दों से हो रहा है अन्य रचना इत्यादि के जरा पृष्ठ का आत्मनो विशेष रहित पूछा गया था सकल विशेष रहित आत्मा क्या पूछा गया था अजवा विशेष शब्द को लेकर बोल रहे हैं। पूछा गया था निर्विशेष ब्रह्म को इन जवाब क्या दिया पराब्रम उभ आलम्बन प्रतिकत्य ओंकारो आलम्बन और प्रतिकत उसी निर्विशेष ब्रह्म का ही व्याख्यान किया गया अपरस्य ब्रमरो मंद मध्यम प्रतिकीन प्रतीक प्रतिक। अपराभ का भी जहाँ कथन जो हुआ है वो ओंकारो अपरस्य निर्दिष्ट अपरस है ना एक निर्विशेष पर का भी हुआ और अपरस्य छिष्ट के साथ स्रम्हणो निर्दिष्ट पहले क्या था निर्विशेष पर ब्रह्म शब्द के द्वारा आलम प्रती के और अपर ब्रह्म को भी उसी आलम प्रतीक के द्वारा कह दिया गया क्यों कहा गया मंद मध्य प्रति पत्थी प्रति मंद मध्यम मद्य अधिकारियों के प्रति कहा गया है इदानी आप जाकर के उस उत्तमा अधिकारी ये जवाब दिया जा रहा है तस् ओंकार मन से आत्मन जिसका ऐसी जो आत्मा है उसका साक्षात स्वरूप उस शुद्ध निर्विशिष्ट आत्मा के स्वरूप निर्धारण करने की इच्छा से अगला मंत्र आरंभ होता है जायते न जायते मियते वा विप्चि नय कुछ न बुभूव कश्चि अजो नित्य शास नहन्यते नरीरे चैतन्य स्वभाव होने के कारण इस आत्मा का मेधावी यही समझता है बुद्धिमान विद्वान मेधावी क्या जान रहा है इस आत्मा को तो ये जानता है कि आत्मा न जायते उत्पन्न नहीं होता और ये आत्मा न मरिये न मरता है ये हरदा जो आज अंत सीधा कर दिया ष विकारों में से जो है पहला और अंत ले लिया और मध्य का सार गारा ही इसके साथ साथ ग्रहण होकर के सभी का निषेध हो गया जायते विपरिणम थे, थे, थे अपक्षीय अपक्षियते और विनश्य थे विकारों को यहाँ संक्षेप में से निषेध कर दिया और इसके विस्तार से नायक लभ व कश्चित यह किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हुआ न जाएते क्योंकि जिसका कोई कारण ही नहीं है उत्पन्न वह होता है जिसका कोई ना कोई कारण होता है यह उत्पन्न इसलिए नहीं होता क्योंकि इस, इसका कोई कारण ही नहीं है जिससे उत्पन्न हो सके कुत न बबूव कश्चित इतना ही नहीं नायक कुत के साथ साथ न बबूव कश्चित और इससे कोई कार्य उत्पन्न होता है समझा इससे कोई कार्य भी उत्पन्न नहीं होता न बबू कश्चित इस आत्मा से कोई चीज उत्पन्न नहीं होगा कभी न हुआ है न होगा बहुत त्रिकाल का वाचक है न हुआ था न हुआ है न कभी होगा अर्थात इसका कोई कारण नहीं और इसका कोई कार्य न होने से खुद भी कारण नहीं न खुद किसी का कार्य है न खुद किसी के का प्रति कारण अर्थात आत्मा ने कार्य कारण तो वह पूछा था कर्ता अन्यत्रदा है पहले अन्यत्र धर्माद का जवाब है न जाये मृत जो शास्त्रीय कर्म वाला होगा जो अशास्त्रीय कर्म वाला होगा उसके जन्म और मरण जरूर होता है जो शास्त्रीय कर्म से रहित है कर्म कर फल अ कारकत्व से रहित है जहाँ शास्त्रीय कर्म तत्फल तत्कत्व से रहित है वह व्यक्ति न जाये न अन्यत्र धर्मा का जवाब गिरेगा कार्य कारण भाव जगत से भिन्न कोई वस्तु तो है तो देख रहे तो बताओ कहते वो और कोई नहीं कोई आत्मा ही है न वह किसी का कारण है ना वह किसी का कार्य है क्योंकि वह किसी कारण से उत्पन्न होता नहीं और उससे कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता तो नित्य इसीलिए ये कैसा है कहते हैं कि भाई वो आत्मा नित्य और शाशत भी नाश रहित है अपने भी रहित है कुछ स्पष्ट कर रहे हैं केवल आजो नित्य शाश्वत हो नीणाम पुरा होता ही नहीं परिणाम हो तो पुराना नहीं रहेगा वो न्याय बदल रहा है ना नित्य नया नवेला बनते जा रहा है तो वो पुराना नहीं कहा जा सकता जो सदा अनाजि गा से लेकर अभी तक एक स्वरूप वाला जो होगा उसी को हम पुराण पूरा अपी अनाधिकार से रहते हुए भी नव एवं छाणस पुराना न हन्य दे शरीर है इसलिए कार्य कारण संघात के जो शरीर है इसके मारे जाने पर भी वह स्वयं मरता नहीं आश्यकार न जायते नोत दे नोत्प्य दे देवा अच्छा एक बात और यहाँ तो टिप्पणी बहुत सुंदर टिप्पणी इसमें जाना जरूरी है उसको देखिए आलम्बन में और प्रतीक में क्या अंतर आलंबन और प्रतीक में अंतर यह टिप्पण का बहुत सुंदर बता दिए हैं। इसे जुर्ण जाना तीन नंबर टिप्पण देखिये आलम्बनत्व नाषकरण कहा ना आलंबनत्वेना प्रतीकत्वेना प्रतिकार निर्दिष्ट कहे थे ना अभी उसी परब्रह्म का आलंबनत्वेना और प्रतीकत्वेना न ओंकार निर्देश किया गया और उसब्रम्ह का भी निर्देश मान लिया गया तो क्या है आलम्बन प्रतीक में भेज गया है टिप्पण कार कहते हैं वाचक आलम्बन वाचक न जो ध्यान हमारा अंग्रेय क्या है है वास्तव में वाचक नहीं हमारा हमारा तो जो उसके लिए उपयोगी साधन वाचक शब्द है इसीलिए ध्यान का अंग भूता वस्तु वास्तव हो गया अतए उसको हम आलम्बन कर ताकि हमारे ध्यय को ग्रहण करने में वाचक ध्यान का अंग रूप सहयोगी साधन बन गया अतः उसको हम आलंबन करते हैं और ध्यानम प्रति अधिग्रहणत्व ध्यान के प्रति कोई आधार की जरूरत पड़ गई क्योंकि उसकी बुद्धि केवल वाच्य को सीधा ग्रहण नहीं करने में सक्षम नहीं था तो एक आधार ढूंढ रहा है कहा भ्रम को पकड़ू ध्यान के प्रति साक्षात आधारत्व तो ग्रहण हो रहा है उसी का नाम प्रतीकत्व ध्यान प्रति अगर मन आश्रत प्रतिकम अव्यवर्य न जाएते नित्पति मिये न मिये से चु उत्पत्तिमत वस्तु अन्य अनेक विक्रिया आदं जन्म विनाश रक्षण विक्रिये तथे जो वस्तु उत्पत्मा उत्पत्तिमता वस्तु कैसे हो अनित्य अनितक्रिया उनके अंदर आप क्या देखेंगे अनेक विक्रिया अनेक प्रकार की विक्रियाओं को आप देख सकते हैं अनेक प्रकार की विक्रिया क्या है कोई अस्थि वर्धत है परीय है ये जो चार प्रकार की विक्रिया बीच में जो होते हैं तासाम आद्य जन्म विनाश लक्षण विक्रिय ऐसे वस्तुओं का अंदर ही आप आदि और अंत वाला जो विक्रिया कौन जन्म और विनाश रूपा जो विक्रिया है वो आप देख सकते हैं लेकिन तादर्शी विक्रिया दोनों के दोनों ये आत्मनी प्रतिषेद उसी को सात प्रतिषेध कर दिया गया प्रथम सर्व प्रतिषेदार्थम सर्वप्रथम ऐसे क्यों किया इसीलिए कि उसी के अगर लक्षित हो जाता है सकल विक्रयों का निषेध जब आद्यंत विक्रय नहीं रह गया तो मध्यवर्ती जो विक्रिया है वो भी उस आत्मा में असंभव है तो इसलिए सर्वविक्रिया प्रषेदार्थम नजायत मृत जी जी प्रथम प्रतिषिधि इसके साथ विपस्चित मन मेदावी विपस्त कौन है मेदावी को कहते हैं अविपरिपृत चैतन्य स्वभाव विपस्थित से आपने मेदावी कह दिया कि क्यूँकी जो है उसका जो चैतन्य स्वभाव भी विपरिपृत नहीं है विक्षिप्त नहीं है अविक्षिप्त है चैतन्य जिसका अपने स्वरूप अपना चित्त जो है उसका विक्षेप नहीं है नित्य निरंतर ध्यान मग्न होकर प्रतीक में ध्यान कर रहा है या प्रतीक ग्राह्य वस्तु में साक्षात ध्यान कर रहा है।, है तो ध्यान दोनों ही आलम्बनात्मक ज्ञान हो चाहे प्रतीक ध्यान है।, है दोनों ध्यान अतः तो एकाग्र चित कर मैंने उस साधक की बात है जो एकाग्र भूमि को प्राप्त निरुद्ध भूमि वाला तो निरुद्ध भूमि वाला क्या था उत्तम अधिकारी था जो साल किस तरह का है वही तो इसको ग्रहण करेगा ना नजात अमृत जो पहले मध्य मध्यम अधिकारी बनकर उपासना के विशुद्ध अंत करण वाला होकर एकाग्र चित्त के परिपक्व अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया वही अब साक्षात आत्मस्वरूप को नजात मृत्यज समझ करके निरुद्ध स्वरूप को प्राप्त करेगा वलक्ष्य एकाग्र की परिपक्व अवस्था व उत्तमाधिकारी का लक्षण बना। तब तो जाकर के साध्य निरुद्ध भूमि को वो प्राप्त कर सकता है उसके लिए इसको ग्रहण करता है वो इसलिए कह दिया आवी अत चैतन्य स्वभावता इतना ही नहीं नायत कारणांतराज बबूगा सस्वाच्छ आत्मा न बबूआ कच्चिदर्तरूता और दूसरी बात अपने अपने स्वस्व स्वरूप आत्मा से भी कोई कश्चित बने अर्थांत भूता कोई दूसरा वस्तु भी कभी नहीं हुआ खुद यह आत्मा किसी कारणांतर से उत्पन्न नहीं हुआ है और कुल आत्मा से भी कोई दूसरा वस्तुअर उत्पन्न नहीं हुआ अतो यह आत्मा जो स्त्री आत्मा क्या है अज है नित्य है शाश्वत है अपक्ष विवर्जित शाश्वत मतलब अपक्षित है यो विणामी अशाश्वत क्योंकि जो अशाश्वत है वो अपक्ष्य को प्राप्त करता है अयम तो शास्व पुराण नव इति जिसलिए शाश्वत है इसलिए पुराण भी है यो ही अवयव पक्ष द्वारे ना अभी निर्वर्तित है होता है वर्धते विपरण ये दोनों चीज कहा मिलेगा आपको जहाँ अवैवों का उपक्षय और अपचय हुआ करता है उन जगहों में आप देख सकते हैं अभिनर्वर्तित स इधानीम नवो यथा कुंभारी उसको आप कहेंगे अब ये नया है जैसे देखो घटक नया पैदा हो गया बोलोगे दो महीने बात अरे तो पुराना है दो साल बाद अरे तो बेकार है बिल्कुल बेकार हो जाता कुंभारियों में देखने मिलता है तद आत्मा ठीक उसका विपरीत आत्मा है क्यों पुराना वृद्धि विवर्जित करता वर्ग दे और नस्त्र आदि भी शरीर शस्त्र आदि के द्वारा शरीर वहन किए जाने के बावजूद भी वो आत्मा को हिंसा नहीं होता आत्म तो की हिंसा नहीं हो सकता तस्तोपी आकाश होते इसलिए तत्थोपी जो सोप स्थित है वह भी उसी प्रकार होगा जैसे यद्य आत्मा न जाए ते मृत्यवा इत्यादि स्पष्ट कर दिया गया है षड विकारों से रहित है फिर भी जो लोग शरीर दृष्टि आत्मा को समझते हैं, वे यदि मानते हैं कि हंता चिन्मे हंगम हत मन दे हतम भौतौ नीजानी तो नए हंता चित्त मन तय हम यदि मारने वाला व्यक्ति ये मानता है की आत्मा को मारने का विचार करता है मैं मारूंगा इस सोचता है तो वह उस आत्मा को नहीं जानता है उस आत्मा के स्वरूप को समझाई नहीं है जो मारने वाला है वह शरीर को ही मार सकता है और शरीर को ही मारा रहा है और मार दिया है तो भी शरीर को ही मारा है कहीं मान रहा है वो आत्मा तो वो गलत मानता है और हतश्चे जो मर गया वो ये सोचता है कि मेरी आत्मा मर गई तो गलत सोचता है हतम आत्मा हतम इस चिन्ह मन थे नी दो वे दोनों के दोनों ही उस आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं क्योंकि नाय आत्मा हंधी इनकी आत्मा को वह मारने योग्य है नहीं कोई से मार नहीं सकता न अन्य अर्थात न क्रिया का वह करता ही हो सकता है न हनन क्रिया को कर्म ही हो सकता है एवं भूतम अभी आत्मा नम शरीर मात्रात्म दृष्टि ही यद्यों से रहित आत्मा है जब भाव पदार्थ का होने वाले षड प्रकार के विकार हैं उससे रहित है उस फिर भी इस आत्मा को शरीर मात्र आत्म आप शरीर को ही आत्मा मानने वाले जिसे चारवादी हैं या जिसे मध्यम परिमाण वाले मानते हैं ऐसे लोगों के हिसाब से वो हनता छेत ऐसे दृष्टि वाला हनन करता यदि मन छेत बने यदि मानता है क्या मानता है चिंता क्या विचार कर रहा है ये मैं इस आत्मा को मार दूँगा ऐसा ही विचार करता है वह योपी अन्यो और जो दूसरा कौन कद सोपी हत सोपी चिन्ह मनते योपी अन्यो हत जो दूसरा मर गया है वह ये मानता है कि हतम आत्मा नम हतो अहम आत्मा का हत होने हो गया है इसलिए मैं मार मारा गया हूँ ऐसे मानने वाला दूसरा इस प्रकार की दोनों के दोनों की उभावी स्व आत्मा ना तो नाय वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि अपनी आत्मा को ये तो कोई उसे मार नहीं सकता अविक्रियवा आत्मा क्या है अविक्रिय है उसका कोई नाश किसी प्रकार का नहीं कर सकता तथा हन्यते आकाश कर अविकृतवादे आकाश के समान अविक्रिय होने के कारण से ही वो हनन क्रिया का कर्म भी नहीं हो सकता अगर न तो हनन क्रिया का करता है न हनन क्रिया को कर अतो अनात्म के विषय है इसलिए ऐसा जो विचार है मैं मारूंगा ये भी सोचना मैं मारने वाला हूँ आत्मा की हत्या करने वाला हूँ क्या मैंने आत्मा की हत्या कर दी क्या आत्मा हत्या करने योग्य है इस प्रकार का जो मानते हैं ये दोनों ही वास्तव में अनातज्ञ विषादार्थ विषय ही है धर्म अधर्मा संसार और न ब्रह्म इसलिए ये धर्मधर्मादि लक्षण संसार है ये ब्रह्मज्ञ का भी मामला नहीं है अनाज्ञ का ये विषय है श्रुदि प्रामाण्यत, न्याय अच्छा धर्म अधर्मादि अनुपत्य है एक श्रुद्धि प्रमाण है और युक्ति ऐसी बात हो रहा है वह धर्म अधर्म आदि से वह उपन्न नहीं होता न्याय क्या है न्याय अच्छा उस प्रति का सुंदर श्लोक दे रहे हैं। विवेक सर्वदा मुक्त ना कर् अलेपाद आश्रित श्री कृष्ण जनको यथा युक्ति है न्याय विवेकी सर्वदा अपने स्वरूप आत्मा को जानता हुआ व्यक्ति वह कवि कर्तृत्व को करता नहीं है अपना कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करता अलेपवाद हम आश्रित वह अलेपवाद को आश्रय करता है जानता है नहीं हम किंचित करोमी मैं कुछ नहीं करता आत्मस्वरूप दृष्टिया ब्रह्म स्वरूप दृष्टिया मैं कुछ भी नहीं करता हूँ व्यावहारिक दृष्टिया उपाधि को लेकर कर्तृत्व भले ही है या प्राकृतिक दृष्टिया प्रातिभासिक दृष्टिया भले ही हमारे अंदर कर्तृत्व प्रातिदि काल पर्यंत ही रहेगा यार पारवाधिक दृष्टिया वास्तव में मेरे अंदर कर्तृत्व नहीं है न तो मेरे अंदर किसी क्रिया का कर्मत्व तो ही है ऐसा जो निश्चय करता है यदा सर्वगतम सौक्ष जिस प्रकार से जो है सर्वत्र जो आकाश है किसी प्रकार से मलादियों से लिप्त नहीं होता ऐसे आत्मा भी निर्लिप्त है इसलिए अलेपवादी से वो कहते हैं सर्वत्रो देहे तथा आत्मा अनुपलिप्य सर्वत्र आत्मा शरीर में भी रहने के बावजूद भी वह उपलिप्त नहीं होता इत्यादि अनेकृति स्मृति प्रमाण है जैसे भाव इत्यादि स्मृति गीता ने अनेक प्रकार की श्रुति स्मृति है जिसका नियुक्ति भी सिद्ध हो गया कि भाई विवेकी जो है ना सर्वदा यह निश्चय करता है मैं मुक्त स्वरूप वाला होने के कारण से मेरे अंदर किसी प्रकार की कर्तृत्व तो कर्मोत्व तो कर्मोत्वाली असंभव है कथम पुनरात्मानंद जाना फिर वो जो ब्रह्मज्ञ हैं, विवेकी वो आत्मा को कैसे जान रहा है कथम पुनरा जानती तब कहते अणोरणीयान महतो महियान आत्मा अच्छी निहितो निहितुहायान तमक्रद्यति बीत शोक धातु प्रसाद महिम आत्मन कहते हैं कि देखो अणोरणीयान महतो महियान उस आत्मा को ऐसे जानता है अणुओं में भी वो अत्यंत अणुतम है अणियान है और महत्तम वस्तुओं में भी अत्यंत महान है वो ऐसा वो जन्त पृथ्वी आदि सभी का भी वो अधिष्ठान होने के नाते वह महियान कह दिया अस नी तो गुआया और इस जंतु का अंदर इस जीव के अंदर वह प्रथम अभिव्यक्ति का स्वरूप से दृष्टिकोण ऐसी कहा जाता है बस हृदय रूपी वाह के अंदर है स्वास्थ्य में तम अक्र निष्काम क्रतु में कामना अक्रतु है वह कामना रहित होने के कारण से पश्चिमी तो शोभो कामना रहित जो पुरुष है वही सर्वशोक रहित आत्मा को अनुभव कर पाता है कैसे अनुभव करता है धातु प्रसाद इंद्रियारी की कृपा से विशुद्ध अंतक की कृपा से ही वह अनुभव कर पाता है महिमान आत्म आत्मन महिमान वीत शोक अक्र तो धातु प्रसादात पश्य पुरुष जो कि धातु की प्रसाद से मन इंद्रिया की जो है विशुद्धता के कारण से ही आत्मा की महिमा को अनुभव करता है और शोक रहित हो जाता है अणो हो सूक्ष्म अणियान मैंने सूक्ष्म तो सूक्ष्म वस्तु मारे गए हैं उससे भी वो अनुतर कौन है अणु है अनुतर है अणुत्तम है अनुतर ना अनुतर कौन है दृष्टांत ने कहते बाकी जितने भी है चावल दाल ले लो सारे की क्या है अनुतर है और अणुत्तम और अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगा तो सूक्ष्म में भी कहते भाई इस बीच में तो महत्व परिवार वाला हो जाए कहते अणु से उसको हम लेते इसलिए जिसको जो उतनी स्थूल जो आपके व्यवहार के योग्य इसलिए कहते हैं शामा का शामा चावल इत्यादि क्या है वो अणुतर छोटा अणु से था परमाणु नहीं आए क्योंकि जिसे नहीं लेने का इसलिए यहाँ पर कोई मन में आ सकता है इसलिए हमने कहा अणु ऐसी परमाणु को लिया जाए तो ये आपत्ति आएगा क्योंकि आगे की व्याख्या गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि अणुतर ऐसी क्या कहा श्यामा चावल ओके परमाणु से छोटा है क्या है तीसरे आनो ऐसी यहाँ लेना उतनी बड़ी चीज जो कि बड़ा बड़ा दाल है चना है ये सब वो क्या कहेंगे छोटी क्षुद्र वस्तु कौन उसकी अपेक्षा से अनुत्तर समाचार हो जाएगा उसकी भी अपेक्षा से अनुत्तम हो जाएगा या अत्यंत सूक्ष्म महत महियान। महत परिमाणात् महान महत्व वाले जितने भी पदार्थ उन, उन सबसे वो महियान है की महत्तर गौण वीर पृथ्वी आदे है पृथ्वी आधी महत्तर हो गया महान से क्या है ना बहुत बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग जो गिर गया हम महान है नहीं महान था ना वो संसार का और से गिर पड़ा वो तो विनाश वाले है कहने का मतलब जो महत्व होगा वो भी विनाशी होगा जो महत्तर होगा वो पृथ्वी आदि भी विनाशी होंगे ये महत्तम होने से विनाश नहीं होगा किश्वर शाह विनाशी है अणुत्तर विनाशी है जो अनुयान होगा वो अविनाशी होगा तेजरे दृष्टां यदत् वस्तु तत्ते नहीं वह आत्मा नित्य में जो कोई भी अणु या महद आत्म वस्तु होगा वह वस्तु किसी आत्मा की नित्यता के कारण से उन वस्तुओं में भी आत्मता आ गया उसके अस्तित्व में प्रमाण बन गया नहीं तो नहीं आत्मा का छोड़ दिया जाए इन वस्तुओं का अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं बन सकता वे अपने अस्तित्व को भी साबित नहीं कर सकता अस्तित्व ऐसी हीन हो जाएंगे इसलिए कहते हैं तद आत्मा असत सम्पन्न है आत्मा ऐसी निर्मुक्त अणुतर महत्तर वस्तु जितने भी है ये क्या हो जाएंगे असत भाव को प्राप्त कर जाएंगे उनके अभाव स्वरूप अत्यंत जो खपष के समान रिशाण के समान हो जाएंगे असदभाव को प्राप्त कर जाएंगे असम असमेर आत्मा अनोरण महतो महान इसलिए यह आत्मा ही अणोंग में विद्यमान वो अन्य तम वस्तु सूक्ष्मतम वस्तु है जो उन सबका अधिष्ठान है और महद मदरों महत्तर वस्तुओं में यह मह्यान है सर्व नाम रूप वस्तु उपाधिता है वास्तव में आत्मा क्या है सगल प्रकार के नाम और रूपात्मक वस्तुओं ही उपाधि बनते है ये आत्मा इन सभी प्रकार के उपाधियों वाला है इस दृष्टांत बनेंगे समझाएंगे इन चीजों को सर्वनाम वस्तु तो धातु अच्छा प्रसाद अच्छा दा, आत्मा से धातु प्रसाद पर टिप्पण धातु प्रसाद आर्य पाठांतर है धातु ईश्वर से अलग पाठ भी है धातु अलग प्रसाद अलग ऐसा दृष्टि हमारी पाठ भेद चेक कर रहे तो प्रसाद ने कृपया ईश्वर की कृपा से ऐसा भी होगा ये एक तो पद मान लेंगे धातु प्रसाद उस करना दियों की विशुद्धि इंद्रिया तक प्रसाद से जो हमने पहले बताया ही है और दूसरा पाठ भेद करते हैं तो ईश्वर की कृपा से यह भी अर्थ लेना होगा परमाणु आकाश भाषात्म अधिनम में इत्यादि तेनाली आत्मा के नित्यत्व के कारण से उन आकाशवादियों में भी नित्यत्व गया परमाणु में भी नित्यत्व गया नहीं तो उनमें नित्यत्व हो नहीं सकता था इसलिए किसी प्रकार से अनित्य में विद्यमान जो आत्तत्व का लाभ है वह भी इस नित्य आत्मा के कारण से ही है अनित्य में भी जो नित्यत्व का भान हो रहा है वह नित्यत्व भी आत्मा का नित्यत्व का ही भान समझना और अनात्मा में जो आत्व का भान है वह भी इस आत्मा के आत्मत्व के कारण से ही है <coughs> इन बातों को संकेत मे कर आत्मना कदा उत्तम मास संप्रदित तस्म एक आत्मा अनोरणियान महतो मयान सर्व नाम रूप वस्तु उपाधि धर्म आवाभाषा उपहित क्योंकि उपाधि के धर्मों का आवाभाष उपहित में प्रतीत होता है जैसे जो है जप कुमाधि का लाल रंग है या जो भी वस्तुओं का रंग होगा वो स्पटिकादियों में भासित होता है लेकिन वो अन्य का धर्म है उपाधि का वो धर्म है वो उपहित में भासित हो जाता है खत्म हुआ तो सन्निधि भी कारण है तब यहाँ भी कहेंगे ये अत्यंत सन्निधि में भी है अत्यंत प्रकृष्ट भी है जो आत्मा अश जंतु वह यह जो आत्मा है वह इस जीव का ब्रह्म जंतु से जंतु कह रही है सबको किसको ब्रह्मादी कर सब जंतु ही है जंतु प्राणी जात से वहां हृदय नीत आत्मभूत संसदय के अंदर इन सब का आत्मभूत होकर के ही यह आत्मा विद्यमान ब्रह्म विद्यमान है तम दर्शन शरण मरन विज्ञान लिंगम अक्र कामो दृष्टा दृष्ट पायु पर उस आत्मा को कौन अनुभव कर सकता है अच्छा तो तो कौन अनुभव करेगा आगे अनुभव होगा तम आत्मा महिमानम उसके साथ अनुभव होगा उसको स्पष्ट करने तम आत्मा न दिया है दर्शन शरण मन विज्ञान लिंगम दो दर्शन श्रवण मरन और निध्यासन रूपी लिंग से ज्ञापित है माने श्रुति मात्र के द्वारा बौद्ध है शरण निध्यासन के माध्यम से उसको अक्रतु मने अकामो कामना रहती का मतलब क्या दृष्टा दृष्ट वाय विषय प्रत बुद्धि वाला ऐसा जो व्यक्ति है वह व्यक्ति यदा छम तदा मनादी करना धातव जो ऐसा बुद्धि वाला जब होता है वह जो आत्मा तब उसकी इंद्रियां जो वैसी हो जाएंगी यदा जब जब यह ऐसा होता है तब मन आदिनी मन कर्णानी धातु कर्ण ही क्या है धातु शरीर से धारणा क्यों इनको धातु कर दिया इनके शरीर का धारण करते हैं है इसको धातु कह दिया है धातृ शब्द का षठी धातु धारणा प्रसिदंती ये यहां धातू नाम प्रसादा इंद्रियों की प्रसन्नता से ही कामिनी प्रवर्तमन सर रागे मरी निकरण अकाम से राग प्रसादा आक्षम करना नाम तदेव आत्मदर्शन उपयोगी यथा भगवान राग देश उठ इत्यादि कृपण कर स्पष्ट कर दिए हैं आत्मनो महिमान कर्म निमित्त वृद्धि क्षेर इदम आत्मा की क्या महिमा है आत्मा की महिमा यही है कर्म जन्य जो फल है वोता वृद्धि और क्षया जिस शरीर में देखते हो उन उस धर्म से रहित है नित्य महिमा ब्राह्मण चिन्ह व्रदान कन्या उस ब्रह्म तत्व का नित्य महिमा स्वरूप है वो न कर्म से बढ़ता है ना घटता है इत्या श्रुतियों के आधार पर यहाँ पर कह दिया गया है पश्य अयम अहम अस्मिति कैसे वो करता है अयम महात्मा ब्रह्मा अहमे इति साक्षात जाना ततो ऐसा जान के क्या लाभ होएगा उसको वीत शोको भवधि बिना लाभ प्रयोजन कोई बात नहीं होती न संसार इसलिए हर जगह बार बार लाना पड़ता है वही क्या लाभ अगर लाभ ही है तुम्हारे अंदर जो शोक का संसार है शोक सित हो जाओगे वीत शोको भगवती अन्य था दुर्विज्ञात्मा प्राकृत पुरशयी अस्मा जो अकाम देख सकता है धातु प्रसाद ये जो कहा गया था अन्य अखाव प्रयोग धातु प्रसाद मंत्रालय थी जो सकाम पुरुष है और जिसकी इंद्रियों में विशुद्धिकरण नहीं किया गया चित्त विशुद्ध नहीं है ऐसे लोगों के द्वारा यह आत्मा दुर्विज्ञान है और प्राकृत पुरुष को तो क्या कहना यह न का लिखा आदमी भी हो जाता है और इंद्री विशुद्ध नहीं है वह भी इसको जान नहीं सकता है तो फिर प्राकृत पुरुष को क्या जानेगा क्यों नहीं जान सकते वे लोग? उनका भी तो आत्मा है ना आखिरी में नहीं है उनका भी तो आत्मा है ही लोग क्यों नहीं देख पाते इसको फेर? ये तो हिरण कश्य का सभी के अंदर, क्या? अंदर भी क्या हाँ देख लो अपने अंदर तो अंदर थे नंक बंद करके देखा कहा देखो हृदय में देखो प्रल्लाद ने ध्यान कराया ने ने बंद के बैठी मैं कहता हूँ फॉलो करवादय में जैसे ले गया के शुक्रिया के बैठा हुआ है महाराज चाक कुछ उस समय बाहर आ जाओ मैं तेरे को मारता हूँ बाहर कहाँ आएगा वो तो सर्वत्र है वह अंदर थोड़े गया था कही रूट से कोई रास्ते से तो बाहर आएगा वो इन्हें कहा प्रहल्लाद ने बाहर आने वाला नहीं है वो ना अंदर गया है वो ना बाहर आएगा सर्वत्र तो है सर्वत्र है खंभे में भी है क्या हाँ है तब जाके उसकी मौत आ गई थी <laughs> तो इसी सबके भीतर है चाहे राक्षस हो चाहे कीड़े मकोड़े हो कौन नहीं है सभी के भीतर है सभी के हृदय हृदय गुफा में क्यों नहीं देखते है इसका जवाब देना जरूरी है इसीलिए क्यों नहीं देखते हैं उसके जवाब देते हैं आसीनो दूरम व्रज दिशान मदा मदम देवन्योर मेरे अलावाणी संसार में है जो उसे जान सकता है तो मदामद यदि प्रकाशमान है वो मदुर अमदुर हर्ष और शोकात्मक होकर के सभी को पारिक धर्म के रूप में ही प्रतीत होता है समस्या तो ये है सभी उसको उपाधियों से वृत्तियों से विशिष्ट रूप नहीं आत्मा को ग्रहण करते हैं इसलिए कोई उसको नहीं जान पाता है उसे अविशिष्ट रूप से जानने वाला मेरे अलावा और कौन हो सकता है मदन्यो आत्मा के अलावा आपको को जानने वाला है ही आत्मा को आत्मा ही जान सकता है दूसरा कोई उसे जान नहीं सकता है आगे आएगा इसीलिए मेरा ऐसे वृण है ये आत्मा जिसका वर्णन कर लेता है वही आत्मा अपने आप को खोल देता है। आत्मा हमारी वर्णन वर्ण करें आत्मा हमें किस रूप से वर्णन करेगा को, को। आत्मा को वो सामने आ के लंबा छोड़ हाथ पैर वाला होकर के कहेगा हाँ भाई बेटा मैं तुमको वर्णन कर लिया हूँ नहीं आगे स्पष्ट करेंगे भाषागार आत्मा को वर्ण आचार्य रूप है गुरु के रूप में ही वर्ण करता है साधु इसलिए जो आचार्य जो गुरु अपने शिष्य को वर्णन कर लेता है वही आचार्य वही शिष्य वही शिष्य के प्रति उस आचार्य का वचन उस गुरु का वचन सफल होकर आत्मा का अनुभव हो जाता है आइए इस प्रस्ताव से आएगा विचार तब देखा जाए इसलिए कहते मदन्य मेरे जैसे आचार्य के अलावा कौन इसको जान सकता है जिसने मैं उसको जानता हे नचिकेता तुम तो मेरे शिष्य मैं तुमने वर्ण कर लिया हूँ तुम मुझे वर्ण कर लिए हो अत तुम भी इसको जान सकते हो और कोई सुनी क्यूँकी आसिनों की दूर वह अचल होते हुए भी दूर तक गया हुआ जैसा लगता है वह अचल है कुटस्थ भीतर उधार फर्वत है उसके बावजूद ऐसा लगता है हमसे वो आज तो बहुत दूर पता नहीं कहाँ ऐसा आसमान के ऊपर किसने बताया है आवाज <laughs> आना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा उंग तो को ढूंढ गेला यदि होता उसके बावजूद भी भावती। शयान और, और सोता हुआ जैसा लगता हुए भी वो सभी और चला जाता है इसका व्याख्या अलग ढंग से करेंगे वह मद से और अमद सयुक्त अर्थात अर्था मदा मदम मद मन हर्ष और अमद मने संयुक्त हुआ जैसा प्रतीत होता हुआ उस देव को उस प्रकाशमान मन आत्मा प्रकाश स्वरूप आत्मा को मदन्यो मेरे सिवाय गया तुम नीति मदन्यो को मैने को भी नरो मेरे वाला और कौन से जान सकता है अर्थात कोई नहीं जान सकता मने जो श्रोत्र ब्रह्मिष्ट आचार्य ही गुरु परम्परा से भी अपनी गुरु परम्परा ऐसी गुरु गुर के द्वारा ही श्रमणासन के माध्यम ऐसी उसका अनुभूति कर लेते हैं आसीन हो अवस्थित हो वह अचल एवसन वह अचल होते हुए दूरम व्रजती वा दूर जाते के समान होता है वह स्पष्ट कर करते हैं यहाँ समझना चाहिए हर्ष मजामद का क्या कर रहे हैं शयान याति सर्वता एवं असवात्मा देव शयान यात्री वह दृष्टांत आगे समझाएंगे ना तो इस से देखूंगा अगले प्रश्न में आएगा सोते हुए भी सीधा शब्दार्थ ले लो पहले इसलिए सोते हुए भी जीवात्मा सर्वतः गति याती असवात्मा देव मदाम समदो अमदर्षर्ष वरुद्ध धर्मवान अतो अशत्य ज्ञातुम वृद्ध धर्म वाला होकर पति हो रहा है इसलिए इसको कोई जान नहीं पाता है कस्तम मदाम मदन्योगी ऐसे उस मदाम को मेरे लग कौन अस्मदाज रे वृक्ष उदय है पंडित कश्चित विज्ञा एम महात्मा मेरे जैसे कोई दूसरा सूक्ष्म बुद्धि वाला हो पंडित हो वही वास्तव में इस आत्मा को जान सकता है दूसरा कोई नहीं जान सकता मनोरूम उपाय से करके वह मद और अमद हो गया है नहीं तो विशुद्ध देव था भ्रष्टात बहुत सुंदर देते है देखिये कैसा है उसके अंदर स्थिति गति आरोध स्थिति गति आ